महाभारत पर्व पंचविंशत्यधिक दिवशत तमोध्याय इंद्र और लक्ष्मी का संवाद बलि को त्याग कर आयी हुई लक्ष्मी की इंद्र के द्वारा प्रतिष्ठा भीस्मवाच सतक्रतूरथापस्य बलिर्दीपता महात्मन स्वरूपिणी शरीरघ्री निष्क्रामतीश विश्वजी कहते हैं राजन तदनंतर इंद्र ने देखा कि महात्मा बलि के शरीर से परम सुंदरी तथा तो कांतिमती लक्ष्मी मूर्तिमती होकर निकल रही है प्रया प्रभया दीप्ता भगवान पाक शासन विस्मयोत्फुल्लो बलिप प्रक्ष पाकशासन भगवान इंद्र प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे उन्होंने बलि से पूछा शक्रुवाच भले के महाना स्वतेज सा इंद्र बोले भले यह वेणी धारण करने वाली कांतमयी कौन सुंदरी तुम्हारे शरीर से निकलकर खड़ी है इसके भुजाओं में बाजूबंद शोभा पा रहे हैं और यह अपने तेज से उद्भाषित हो रही है नहीं मामा न बलिवाच नाम बलि ने कहा इंद्र मेरे समझ में न तो यह असुरकुल की स्त्री है न देव जाति की है और न मानवी ही है तुम जानना चाहते हो तो इसी से पूछो अथवा न पूछो जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी करो वैसा करो शक्रवाच शिखंडिनी काम दिप्य दैत्यवरम शुभ्रह तमह चक्ष प्रेक्षत तब इंद्र ने पूछा पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी बनी के शरीर से निकलकर खड़ी हुई तुम कौन हो तुम्हारी चमक दमक अद्भुत है तुम्हारी वेणी भी अत्यंत सुंदर है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ इसलिए पूछता हूँ तुम मुझे अपना नाम बताओ सुब्रु दैत्यराज को त्याग कर अपने तेज से मुझे प्रकाशित करती हुई इस प्रकार तुम कौन खड़ी हो मेरे प्रश्न के अनुसार अपना परिचय दो श्री नमाम विरोनो वेद नाजम वोचनो बलि आह्रुमाम दुसाहत्य एवं विदित चेहती वितुः लक्ष्मी बोली मुझे न तो विरोचन जानता है और न उसका पुत्र यह बलि लोग लोग मुझे दुस्सहा कहते हैं और कुछ लोग मुझे विदिस्सा के नाम से भी जानते हैं भूतिर्लक्ष्मीतिमा श्रीरव तमाम तो शक्र न जानि से सर्वे देवान वास्व जानकार मनुष्य मुझे भूति लक्ष्मी और श्री भी कहते हैं सक्र तुम मुझे नहीं जानते तथा संपूर्ण देवताओं को भी मेरे विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है सक्र वाच उताहो बलिदम तम कृत उताहो बलि दुस्सहे विवास इंद्र ने पूछा दुस्सह तुमने चिरकाल तक राजा बलि के शरीर में निवास किया है अब क्या तुम मेरे लिए अथवा बलि के ही हित के लिए इनका त्याग कर रही हो श्रीवाच नो धाता नाता विधाते कथचन कालस्त शक्रपर्यागा शक्रावन्य था लक्ष्मी ने कहा इंद्र धाता या विधाता किसी प्रकार भी मुझे किसी कार्य में नियुक्त नहीं कर सकते हैं किंतु काल का ही आदेश मुझे मानना पड़ता है वही काल इस समय बलि का परित्याग करने के लिए मुझे प्रेरित करने के लिए निमित्त के निमित्त उपस्थित हुआ है इंद्र तुम उस काल के अवहेला न करना शत्रुआ चया त्यक्ता शिकंदि कथम च मंदम तनमे ब्रूही सुचे स्मित इंद्र ने पूछा भेड़ी धारण करने वाली लक्ष्मी तुमने बलि का कैसे और किस लिए त्याग किया है सुचित स्मित तुम मेरा त्याग किस प्रकार नहीं करोगी या मुझे बताओ श्रीवाच सत्यस्म दान्रते तपस्य पराक्रमे चा धर्मे चाचीन अस्तो बलिही लक्ष्मी ने कहा मैं सत्य दान व्रत तपस्या पराक्रम और धर्म में निवास करते हूं। राजा बलि इन सब से विमुख हो चुके हैं ब्रह्मण्यों पुरा भूत सत्यवादी जितेन्द्रिय अभ्यसूद्राह्मणा उच्छिष्टच्चा स्पृशत ये पहले ब्राह्मणों के हित से सत्यवादी और जितेंद्रिय थे किंतु आगे चलकर ब्राह्मणों के प्रति इनकी दो सृष्टि हो गई तथा इन्होंने झूठे हाथ से घी छू दिया था यज्ञशील सदा भूत मा जजतवय प्रोवाच लोकान्मूढ़ात्मा काले नोप निपीड़ पहले ये सदा यज्ञ किया करते थे किंतु आगे चलकर काल से पीड़ित एवं मोहित चित्त होकर इन्होंने सब लोगों को स्वयं ही स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि तुम सब लोग मेरा ही यजन करो अपता ततःक्रय वाशव अप्रमे तेन धारियास्मी तपसा विक्रमेण च वासव इस प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर अब मैं तुम्हारे ही निवास तुम्हारे में ही में ही निवास करूंगी तुम्हें सदा सावधान रहकर तपस्या और पराक्रम द्वारा मुझे धारण करना चाहिए सक्रउवाच नास्तव मनुष्य सुवूत वस्वामे को विषि तुम सपन यात कमलाल ये इंद्र ने कहा कमलाल देवताओं मनुष्यों अथवा संपूर्ण प्राणियों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अकेला तुम्हारा भार सहन कर सके श्रीवाच न गंधर्वो नसुरो न च राक्षस यो मा मे को विषे तुम सक्त कचित पुरंधर लक्ष्मी ने कहा पुरर देवता गंधर्व असुर और राक्षस कोई भी अकेला मेरा भार सहन नहीं कर सकता था यद्रोही में शुभे तत्कृते वाक्यमृतम तुमसे इंद्र ने कहा शुभे तुम जिस प्रकार मेरे निकट सदा निवास कर सको वह उपाय मुझे बताओ मैं तुम्हारी आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन करूंगा क्योंकि तुम वह उपाय मुझे अवश्य बता सकती हो श्री उवाच स्था देन्द्र यथारे वेद दृष्टि चतुर्धाम लक्ष्मी ने कहा देवेन्द्र मैं जिस उपाय से तुम्हारे निकट सदा निवास कर सकूँगी वह बताते हूँ सुनो तुम वेद में बताई हुई विधि से मुझे चार भागों में विभक्त करो बलम क्रम सदयी सदा लक्ष्मी तवान्तिक इंद्र ने कहा लक्ष्मी मैं शारीरिक बल और मानसिक शक्ति के अनुसार तुम्हें धारण करूंगा किंतु तुम्हारे निकट कभी मेरा परित्याग न हो भूमि रे व मनुष्य सुधारणी भूत भावी साते पाद तिक्षेत समर्थाति में मति मेरी यह धारणा है कि मनुष्य लोक में संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाली यह पृथ्वी ही सबको धारण करती है वह तुम्हारे पैर का भार सह सकेगी क्योंकि वह सामर्सालिनी है श्री निहित पाठित्बे तस्मा सुनिहितम गुरु लक्ष्मी ने कहा इंद्र यह जो मेरा एक पैर पृथ्वी पर रखा हुआ है इसे मैंने यही प्रतिष्ठित कर दिया अब तुम मेरे दूसरे पैर को भी सुप्रतिष्ठित करो क्षित इंद्र ने कहा लक्ष्मी मनुष्य लोक में जल ही सर्व सब और सब और प्रवाहित होता है अत वहां तुम्हारे दूसरे पैर का भार सहन करें क्योंकि जल इस कार्य के लिए पूर्ण समर्थ है श्रीवाच ऐस में निहित पाद अब सुप्रतिषित तृतीय शक्रपादम्बे तस्मा सुनम करु लक्ष्मी ने कहा इंद्र लो मैंने यह पैर जल में रख दिया अब यह जल में ही सुप्रतिष्ठित है अब तुम मेरे तीसरे पैर को भली भांति स्थापित करो चक्रुवाच येदा यस् प्रतिष्ठिता तृतीय पादस्ते सुधृत धारियति इंद्र ने कहा देवी जिसमें वेद यज्ञ और संपूर्ण देवता प्रतिष्ठित हैं वे अग्निदेव तुम्हारे तीसरे पैर को अच्छी तरह धारण करेंगे श्रीर्वाच इसमें निहित पाद योजनौ प्रतिष्ठित चतुर्सक्र पादम तस्मा सुनिहतम लक्ष्मी ने कहा इंद्र यह तीसरा पाद मैंने अग्नि में रख दिया अब यह अग्नि में प्रतिष्ठित है जिसके बाद मेरे चौथे पाद का भली भाती स्थापित करो ये वै मंदो मनुष्येश ब्रह्मण्स्य तेते पादम तितिषंताम ते ते अलम संतिकक्षित इंद्र बोले देवी मनुष्यों में दे जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी श्रेष्ठ पुरुष हैं वे आपके चौथे पाद का भार वहन करें क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष उसे सहन करने में पूर्ण समर्थ हैं श्री श्रीवाच ऐस में निहत पाद प्रतिष्ठित एवं ही निहता शक्र भूतेषु परिधस्तमा लक्ष्मी ने कहा इंद्र यह मैंने अपना चौथा पाद रखा अब यह सत्पुरुषों में प्रतिष्ठित हुआ इसी प्रकार तुम सब सम्पूर्ण भूतों में मुझे स्थापित करके सब ओर से मेरी रक्षा करो शक्रुवाच भूता नामी योग मयानता उपन्यास मेहत्य तथा सिन्वंत में वच इंद्र ने कहा देवी मेरे द्वारा स्थापित की हुई आपको समस्त प्राणियों में से जो भी पीड़ा देगा वह मेरे द्वारा जंडनी होगा मेरी यह बात वे सब लोग सुन ले ततस्तक्त श्रिया राजा दैत्याब्रवीर यावत्तपेत दक्षिणा दिशिम तावदेवादीची ताव दिवा कर तदनंतर लक्ष्मी से परित्यक्त होकर दैत्यराज बली ने कहा सूर्य जब तक पूर्व दिशा में प्रकाशित होंगे तभी तक वे दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा को भी प्रकाशित करेंगे तथा मध्यन्द सूर्योन्ना में जदातदा पुनर्देवासुरम युद्धम भावितें वस्तदा जब सूर्य केवल मध्यान्ह में ही स्थित रहेंगे अस्ताचल को नहीं जाएंगे उस समय पुनः संग्राम होगा और इसमें मैं तुम सब देवताओं को परास्त करूँगा सर्वोकान जदादित्य एकस्थ स्थापति तदा देवा सूर्य युद्धे जय ताम ताम सतक्रतो सतक्रतो जब सूर्य एक स्थान अर्थात ब्रह्मलोक में ही स्थित होकर नीचे के संपूर्ण लोकों को ताप देने लगेंगे उस समय देवासुर संग्राम में मैं तुम्हें अवश्य जीत लूँगा वै वस्पत को आठ भागों में विभक्त करके जब अंतिम आठवां भाग व्यतीत होने लगा तब पूर्व आदि चारों दिशाओं में जो इंद्र यम वरुण और कुबेर की चार पुियाँ हैं वे नष्ट हो जाएंगी उस समय केवल ब्रह्मलोक में स्थित होकर सूर्य नीचे के संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करेंगे उसी समय सारणिक मणवंतर का आरंभ होगा जिसमें राजा बले इंद्र होंगे नीलकंठी चक्रवाच ब्रह्मणोंस्मे सो न्यो भवा तेन ते हम बलि वज्रम्चा मुर्धरि इंद्रणे कह भले ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम बलि का वध न करना इसीलिए तुम्हारे बस तक पर मैं अपना वध नहीं छोड़ रहा हूँ यथेष्टम ग्रम सो महासुर आदित्यो नयत पिता कदाचि स्थित दैत्यराज तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाओ महान असुर तुम्हारा कल्याण हो सूर्य कभी मध्यान्ह में ही स्थित होकर संपूर्ण लोगों को स्थाप नहीं देंगे स्थापित समय पूर्वमेव स्वयं भुवाम अजस्य नाव तपन प्रजा ब्रह्मा जी ने पहले से ही उनके लिए मर्यादा स्थापित कर दी है अतः उसी सत्य मर्यादा के अनुसार सूर्य संपूर्ण लोकों का ताप प्रदान करते हुए निरंतर परिभ्रमण करते हैं एनम तस्मासान उत्तरम दक्षिणम तथा हे न संयात लोके शो उनके दो मार्ग हैं उत्तर और दक्षिण छ महीनों का उत्तरायण होता है और छ महीनों का दक्षिणायन उसे से संपूर्ण जगत में सदा गर्मी की सृष्टि करते हुए सूर्य देव भ्रमण करते हैं भीष्म मुक्त सुद्तेन्द्रो बलिंद्रेण भारत जगा दक्षिणा उदीचि तो जी कहते हैं भारत इंद्र के ऐसा कहने पर दक्षिण दिशा को चले गए और स्वयं इंद्र उत्तर दिशा को राजा बलि का वह पूर्वोक्त अहंकार संयक वाक्य सुनकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र पुनः आकाश को ही उड़ चले श्री महाभारते शांति पर्व मोक्षधर्म पर्व श्री सन्निधानो नाम पंचविशतिक्विशतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्री सन्निधान नामक दो सौ पच्चीसवां अध्याय पूरा हुआ